कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके अग्रज मेरे गुरु डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी डॉक्टर जे सोनी जी डॉक्टर गणेश सोनी प्रतीक जी मुकुंद जी डॉक्टर दादूलाल जोशी जी हमारे संचालक और जिनके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी मैं विलंब से इसलिए आया क्योंकि मुझे भ्रम था कि डॉक्टर जी सोनी मुझे लेके आएंगे और मैं देखते देखते 11 बज गया और सोनी जी नहीं आए और सोनी जी यहाँ आके मुझसे फोन करते हैं कि तुम कहाँ हो तो मैंने पूछा कि आप कहाँ हैं तो बोले मैं तो आ गया हूँ मैं बोला अरे तो फिर मैं गणेश कौशिक जी को निवेदन किया उनसे कि चलिए अपन चलते हैं इसके कारण विलम्ब हुआ आज का ये जो समारोह है ये अपने किस्म का अद्भुत समारोह है कि एक व्यक्ति पर एक व्यक्तित्व पर हम के योगदान को लेकर समग्र चर्चा कर रहे हैं वो भी दिन भर की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक दो घंटे की चर्चा या किसी पुस्तक के विमोचन पर उस व्यक्ति या उसके कृतित्व की चर्चा हम लोग करते आए हैं लेकिन पूरा दिन भर का नाम है और इस ये नई जो परंपरा हम प्रारंभ कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है आप सबने निरपमा जी के योगदान के बारे में सुनाई है देखा है अनुभव किया है मैं भी कुछ अपने अनुभव बाँटूँगा मुझे सबसे अच्छा इसलिए लग रहा है कि आज का जो समारोह हो रहा है वो रायपुर में न होकर दुर्ग में हो रहा है कोई व्यक्ति का कर्म क्षेत्र जहाँ है वहाँ तो उसे चाहने वाले उसके पाठक उसके घर परिवार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं लेकिन दूसरे शहर में किसी आयोजन का और वो भी इतने बड़े स्तर पे आयोजन करना आप लोग के लिए बड़ी चुनौती थी और आप लोगों ने इसे पूरा किया मैं बधाई देता हूँ जितनी भी संस्थाएँ यहाँ जुड़ी हुई हैं मुझे तो अच्छा इसे लग रहा है क्योंकि मैं अपने घर में मौजूद हूँ लगभग 18 साल मैंने यहाँ से लेके इस भूमि से लेके कर एक किलोमीटर आप नाप लीजिए इस भूमि पर मैंने 18 साल बिताए हैं सामने आधा किलोमीटर में मेरा घर था जहाँ अठारह साल मैं इस मोहल्ले में रहा हूँ ये मेरे सामने सब बना है मैं जब पढ़ता था तब तो यहाँ मैदान था कुछ भी नहीं था और यहाँ एक परेड ग्राउंड था बाद में स्टेडियम बना हमारे रहते रहते तो मेरी मातृभूमि मेरी कर्मभूमि में ये समारोह हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बोलने का अवसर मुझे यहाँ पर दिया गया क्योंकि जगह जगह अपन जहाँ भी पूरे भारत में दुनिया के भारत के बाहर जाकर जितना भी भाषण देने बोल लें लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपका स्कूली जीवन है, बीता है या जहाँ छात्र जीवन बीता है वहाँ पर अगर आपको कोई मंच मिलता है तो आपके लिए एक बड़े गौरव की बात है कि दुर्ग में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है मुझे दो पुस्तकों पर समीक्षा करने कहा गया था और संयोग से उन दोनों पुस्तकों के प्रकाशन के पीछे भी थोड़ी बहुत मेहनत मेरी है मेरी जब पहली मुलाकात निरुपमा जी से हुई तो एक पुस्तक छप रही थी पतरेंगी और डॉक्टर राजेंद्र सोनी जी उस पुस्तक को छाप रहे थे पहचान प्रकाशन से और उसी समय मैंने नया नया वैभव प्रकाशन प्रारंभ किया था तो कुछ त से वो पुस्तक अधूरी रह गई थी तो निर्पमा जी ने मुझे बुलाया कि बेटा इस पुस्तक को पूरा करना है और उस पुस्तक को मैंने उसका बाकी काम मैंने पूरा किया और उससे खुश होकर उपहार स्वरूप दो पुस्तक उन्होंने छापने के लिए और दिया वही ये दो पुस्तक हैं बुन्दों का सागर और दत्ता तरह के चौबीस गुरु उसी समय जब इन पुस्तकों का प्रकाशन में कर रहा था इनके व्यक्तित्व से और खासकर जो इनका ममतामयी व्यक्तित्व तो है उससे मैं आकर्षित हुआ और तब से लेकर आज तक माँ और बेटे का जो संबंध होता है वही संबंध मेरे और इनके बीच में है पारिवारिक संबंध है कल मुख्यमंत्री निवास में सौरभ शर्मा से मुलाकात हुई और मैंने उसको इशारा करके बुलाया और कहा कि कल तुमको जो है मम्मी के कार्यक्रम में जाना है तो सौरभ ने कहा कि भैया सुबह मेरी फ्लाइट है और मैं इसको इसको भेज रहा हूं तो मेरा भी अधिकार बनता था कि मैं अपने भाइयों को बोल सकूं दबाव बना सकूं कि नुरपमा जी का ख्याल रखना है मैं पुस्तकों संक्षिप्त समीक्षा पर आता हूं और बुद्धों का सागर आप नाम से ही अनुभव कर सकते हैं कि एक ऐसा सागर है जिसमें अनेक विषयों के विचार पर केंद्रित धर्म पर केंद्रित अध्यात्म पर केंद्रित घर परिवार राष्ट्र पर केंद्रित विविध प्रकार की जो कविताएं हैं वो इस सागर में समाहित हैं मुझे मैंने पहले भी इस पुस्तक को पढ़ाया, पढ़ा है अभी अब दोबारा पढ़ना पड़ा इन कविताओं को हम कविता न कहें इसमें जितने हैं सब गीत हैं आप सब जानते हैं कि मंच पर छत्तीसगढ़ी को लेकर और छत्तीसगढ़ की एक बड़ी पहचान के रूप में सर्वप्रथम मंच पर दस्तक देने वाली कवित्री का नाम है डॉक्टर निरुपमा शर्मा और उस परंपरा को लेकर आगे बढ़ते हुए लगातार बहुत सारी महिलाओं ने न केवल कविताओं की रचना की गीतों की रचना की बल्कि मंचों पर भी स्थान पाया है तो जो एक गुरुकुल परंपरा है जो एक गुरु शिष्य की परंपरा हमको जो उर्दू में दिखाई देती है वो लगभग निरुपमा शर्मा जी के घर में हमें दिखाई देती है कि न केवल अपने लिए उन्होंने रचा बल्कि एक पूरी पीढ़ी तैयार कर दी और बाद में इतनी बड़ी पीढ़ी तैयार की कि जब आप छत्तीसगढ़ के महिला रचनाकारों की जो निर्देशिका है जो डायरी है उसका अवलोकन करेंगे तो आप पता, आपको पता लगेगा कि पांच से अधिक सक्रिय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में रचनारत हैं चाहे वो साहित्य हो चाहे इतिहास हो या कोई शिक्षा का साधन हो या माध्यम हो लेकिन 500 से अधिक महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं बूंदों के सागर में हमारे पास यह एक किसी लेखक के पास एक समस्या आती है वो सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ हमारे पास हमारी पूरी परम्परा है छत्तीसगढ़ की परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा हमारे रहन सहन की परंपरा हमारा सोच विचार उसकी अपनी एक परंपरा है उस पना है और दूसरी तरफ जो आधुनिकता का दबाव है जो विषय का दबाव है जो समय तेजी से आगे बढ़ रहा है साहित्य में उस पर विविध प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही हैं शिल्प में परिवर्तन हो रहा है कथ्य में परिवर्तन हो रहा है भाषा की शैली बदल चुकी है इन दोनों परिवर्तनों के बीच समन्वय स्थापित करना लेखक के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है और इस चुनौती को बड़ी साहस के साथ आप निर्मल शर्मा के लेखन में देख सकते हैं अपनी संस्कृति अपनी परंपरा रहन सहन खान पान अपने हावभाव अपने पहनावे को भी इस आधुनिकता के दबाव के बाद भी पचास साल से निरंतर अपनी परंपरा के अनुसार सहज कर रखना और अपने समय का मूल्यांकन करते हुए अपने समय की विसंगतियों को अपने समय की संवेदनाओं को अपने समय को इन गीतों में चित्रित करना इनके बस की बात है और यही बूंदों के सागर में हमें दिखाई देता है मैं अनुभव करता हूँ कि न केवल हिंदी बल्कि छत्तीसगढ़ी में भी आपने समान रूप से रचनाएं की और पूरी रचना धर्मिता के साथ दोनों भाषाओं में आप पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं परंपरा संस्कृति अस्मिता अपने समय का समन्वय इन गीतों में दिखाई देता है बूंदों का सागर जो है लगभग 40 से अधिक गीत इसमें संग्रहित हैं और मैंने पहले ही कहा कि ये विविध पुष्पों का एक गुलदस्ता है विषय की विविधता आपको दिखाई देगी इसमें लेकिन जो लय है जो गीतों में गीतकार की जो आत्मा प्रविष्ट कर जाती है और वो गुनगुनाते रहती है वो आपको एक लय में दिखाई देगी एक सुर में दिखाई देगी कि एक गीतकार अलग अलग समय पर अलग अलग धुन में अलग अलग अपने विषय के साथ गुनगुना रहा है दस्तक दे रहा है राजेश्वर गुरु ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है वो खुद कह रहे हैं कि गंगा जल की उन बुन्दों की तरह इसमें गीत संग्रहित है उसकी जो अनुभूति है जो पीड़ा का जो स्वर है वो भी इन गीतों में बड़ी संवेदना के साथ आपको दिखाई देगा आपको अनुभव होगा तमाम विसंगतियों के बावजूद तमाम निराशाओं के बावजूद तमाम अंधेरे के बावजूद निरुपमा शर्मा के घर में आशाओं का आशाओं के दीप जलते हैं वो अगर निराशा अनास्था पे अपने गीतों के माध्यम से चोट करती है प्रहार करती है तो अगले गीत में या उसी गीत की अगली पंक्तियों में पुनः आस्था की ओर लौट जाती है और पाठकों को आह्वान करती है कि इतना घना अंधेरा नहीं है कि आप अपने समय की रक्षा नहीं कर सकते आप अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते चार गीत ऐसे शुरू में है इस संग्रह में जो गुरु की वंदना का है आपको फिर लेखिका के घर की ओर लौटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर ये जो आपके पास जो गीतकार है इनकी घर की क्या परंपरा है ये कौन सी धारा से आई हुई है कौन से निर्गुण भक्ति का इनके भीतर में ज्ञान समाया हुआ है और उसका असर आपको इन गुरु वंदनाओं पे दिखाई देगा कि जो कबीर की परंपरा जो कवर्धा की अनुपम परंपरा का ज्ञान लेकर जब ये रायपुर आई है या और जो दूसरे शहरों में गई होंगी तो अपनी परंपरा को अपने निर्गुण की परंपरा को भी साथ में रखे हुए है और आत्मानुभूति के साथ गुनगुना रही है शब्दों और भावों के चयन की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें से लगभग सभी गीत आपको उच्च स्तर के दिखाई देंगे धर्म दर्शन और अध्यात्म का एक फ्लेवर एक स्वाद इसमें दिखाई देगा एक एहसास दिखाई देगा जो इनको अपनी पूर्वज से मिला है क्या कहती है वंदना में कि सबने चाहा तुझे तू तु बांध पास में सबने चाहा तुझे तू तु बंधे पास में तू भी निकला खिलाड़ी छुपा आकाश में कितें कितने मजहब बने वाद कितने बने ज्ञान भी थक के हारा तेरी तलाश में जिस ईश्वर की तलाश की कल्पना आपको इनके गीतों में दिखाई देती है वो चार जो मंगला चरण है जो ईश्वर के प्रति आस्था का प्रारंभिक संकल्प है गीतों की यात्रा के प्रारंभ में वो आपको दिखाई देता है लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन के या भारत के स्वतंत्रता संग्राम के या भारत के नवनिर्माण में शामिल जो हमारे पात्र हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंदिरा गांधी इनको भी याद करती हैं और बापू को याद करते हुए इतिहास के घोर अंधकार को परखती हैं और लिखती हैं कि जो महात्मा गांधी पैदा हुआ ये जो महात्मा गांधी के रूप में एक बापू पैदा हुआ ये दिनकर की तरह दिनकर मतलब सूर्य सूर्य की तरह उदय हुआ इस भारत में तो इंदिरा गांधी एक दिनहीनों की मसीहा के रूप में पैदा हुई तो सुभाष चंद्र बोस को निरुपमा जी रचनात्मक विद्रोह का प्रतीक मानती है इनकी जो संवेदना है उनके जो विविध रूप इनके गीतों में दिखाई देते हैं वैसा लगता है कि एक बालक के भीतर की जो मन के भीतर की संवेदना है वो भी आपको दिखाई देगा समाज की अगर टूटन है गुम होते नैतिक मूल्य हैं संस्कारों का अगर संकट इन गीतों के माध्यम से दिखाई देता है और उसके अनुभव की जो पीड़ा दिखाई देती है तो प्रकृति भी कहीं कहीं मनुष्य के प्रकोप के कारण रूठी हुई दिखाई देती है कहीं बूंदे मार्ग से मिलती है तो कहीं अनायास वर्षा होती है मैं देखता हूं कि जिस तरह करुणा का असीम संसार बूंदों के सागर में समाया हुआ है उसी प्रकार इनका जो मुख्य विषय है इनके जो जीवन का लक्ष्य है कि भारतीय नारी खासकर छत्तीसगढ़ की नारी के उत्थान कल्याण के लिए विमर्श करना चिंतन करना और अपने बहुमूल्य सुझाव देना उसके विकास के लिए सतत प्रयास करना इन संघर्षों का रूप भी अनेक गीतों में हमें दिखाई देता है रिश्तों के टूटन के बाद भी मैंने कहा कि अनास्था से आस्था की ओर जाने वाले गीत हैं कुछ रिश्ते ऐसे मिल जाते हैं जो निरुपमा जी के मन बुद्ध पर उनके मन पर उनके हृदय पर छा जाते हैं वो तो खुद भी लिखती हैं कि कुछ ऐसे मीत मिल जाते हैं मन बुध पर वो छा जाते हैं हो जाते हैं कुछ क्षण उनके सपनों में वे लहराते हैं उसर उसर मन मन उर्वरा उर्वरा बना बना बना दूंगी, दूंगी, दूंगी, दूंगी। का दीप जला रही है कि उसर मन उर्वरा बना दूंगी। पत्थर दिल नौनीत बना दूंगी। अनुराग विहीन मंतल में रसप्रीत जगा दूंगी। इस प्रकार के हृदय की गहराइयां आपको दिखाई देंगी कहीं गीत पावस में गीत आपको संगीत बजाते हुए दिखाई देंगे ढोल बजाते हुए दिखाई देंगे और एक और बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे इसमें दिखाई देता है कि में में इस इस मन की की आस है है प्यास है। इस में घर से मकान बन जाने की जो आज के घर हैं वो धीरे धीरे मकान में तब्दील होते हो रहे हैं ऐसा गीतकार का मानना है कि जो घर परिवार टूट रहा है वो घर को मकान बना रहा है तो घर से मकान बनाने का कि जो यात्रा है जो सामाजिक संगति उसका रुदन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा प्रेम के पथ में जो संघर्ष है वो भी दिखाई देगा भारत के नव निर्माण का मंत्र है वो भी दिखाई देगा राजनीति का कुरूप चेहरा इन गीतों में रो रो कर गा रहा है और इतिहास की ओर फिर से लौटने का आह्वान भी है जो एक गीत स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर इन्होंने लिखा है उसमें इसकी सच्ची तस्वीर मुझे दिखाई देती है मैं समझता हूँ कि जीवन का जितना मर्म है उसके समझों के उसे समझने के लिए इन गीतों को पढ़ना गुनगुनाना बहुत ज़रूरी है हम प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं इन गीतों के माध्यम से निरुपमा जी से और न केवल स्वयं बल्कि पाठकों को भी ये विवश करती है कि वे अपनी संवेदना आत्मा और अनुभूति के साथ इन गीतों को गुनगुनाएँ और गुनगुनाने के लिए विवश हो जाए दूसरा एक संग्रह है दत्तात्रेय के चौबीस गुरु आप भगवान दत्तात्रेय को जानते हैं मैं भी दत्तात्रेय जी का नाम सुना था लेकिन जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ तब मुझे ज्ञात हुआ कि उनके चौबीस गुरु कौन कौन हैं इनके चौबीस गुरुओं के बारे में आप भले ही जान सकते हैं लेकिन इनके चौबीस गुरुओं की जो क्वालिटी है जो गुणवत्ता है जो वो शिक्षा का संदेश देती है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं उनको गीतों में ढालना और सहज रूप से ढालना इस प्रकार की एक बाल गीत बन जाए न केवल बच्चों के लिए काम आए बल्कि युवाओं और बड़े लोगों के लिए भी इन जो गुरु संदेश है उसको समझने के लिए प्रेरक के काम कर, प्रेरक का, का काम करे ऐसे गीत इसमें मुझे दिखाई देते हैं मसलन देखिए कि अजगर दत्तादेय का एक गुरु है अजगर अब हम कल्पना नहीं कर सकते कि अजगर भी किसी का गुरु हो सकता है लेकिन दत्तात्रेय मैं इन गीतों के माध्यम से ही बात कर रहा हूँ कि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो अजगर कुछ भी नहीं कर रहा है और पड़े पड़े सोया है लेकिन उसको जो भोजन आसपास मिल रहा है उसी को वो अपनी नीति समझ रहा है और उसमें संतुष्ट है उसकी बड़ी बड़ी लालसा नहीं है कि वो और कहीं विचरण करे और नए नए भोजन रोज प्राप्त करें। तो ये अजगर दत्तात्रेय के लिए गुरु है कि जो संतुष्टि का साधन है जो संतुष्टि का अंतिम लक्ष्य है वो हम आसानी से अजगर में देख सकते हैं अनुभव कर सकते हैं भावरे में अनुभव कर सकते हैं कि भौंवरा फूल फूल में घूमे, सबसे लेता जीवन सार घर बंद जाए कमल पास में नष्ट करे सब एक रात भौवरों से हम ले सकते हैं बालक से ले सकते हैं कि एक बालक है जिसका मन निर्मल रहता है निर्मल मन के लिए अगर हमें किसी गुरु की तलाश है तो बड़े बड़े निर्मल बाबाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है एक दो साल के बच्चे के को हम अपना गुरु मान लें और देख लें कि उसका जो निर्मल मन है जो दत्तात्रेय के लिए जो गुरुत्व है वो उस बच्चे के भीतर है और उस गुरु की तलाश में उस बच्चे का विश्लेषण करते हैं और ये गीतों के माध्यम से निरुपमा जी से समझाती हैं तो मैं समझता हूँ कि जो लेख की ईमानदारी की बात हम करते हैं जो प्रतिबद्धता की बात करते हैं जो हम छत्तीसगढ़ के लिए जीने मरने की बात करते हैं जो हमें जैसा जीवन है वैसा जीना चाहते हैं वैसा दिखना चाहते हैं वैसा लिखना चाहते हैं अगर इन सब की तलाश करनी है नई पीढ़ी को इन सब का विश्लेषण करना है तो हमारे पास निरुपमा जी मौजूद है हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं उन्हें गुरु मान सकते हैं और उनकी परंपरा के अनुसार हम अपने संस्कार अपनी परंपरा, अपनी अस्मिता को भी जीवित रखते हुए आज के समय को चुनौती दे सकते हैं गीतों के माध्यम से कविता के माध्यम से हिंदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी के माध्यम से मैं भी उनकी सतत साधना को प्रणाम करता हूं, निर्पमा जी को और बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अंतिम समय तक जब तक स्वस्थ हैं जब तक जीवित हैं सौ साल तक रहें उनकी पुस्तकें आती रहें वो लिखती रहें और जो हमारे बीच में और जो कवित्रियाँ लेखिकाएँ जन्म ले रही हैं उनको संस्कार देती रहें अपनी ऊर्जा देती रहें इन्हीं कामनाओं के साथ आपने मुझे बुलाया बहुत बहुत धन्यवाद